श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड श्री श्री दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमोस्त के पहला अध्याय सोनक गर्ग संवाद राजा बहुलाश्र के पूछने पर नारद जी के द्वारा अवतार भेद का निरूपण नारायण नमस्कृत नर चोत्तम देवी सरस्वतीयु तो शरदी पंकज्रियम अतीव विदेशक मिलिंद मुनि कुलज चिन्हामृत स्फुर कनक नूपुर दलित भक्त पदद्वयम् पद्दृति दधा राधापतेह वदन कमल युष्मा जनवरो पात सोम गिरांबी बदर बदरवन विहार सत्यव प्रणत दुरित्ग धनवावतार भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि श्रीहरि की विजय गाथा से पूर्ण इतिहास पुराण का उच्चारण करना चाहिए मैं भगवान श्री राधाकांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं मुनरि भ्रमरों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है जो वज्र और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित हैं जिनमें सोने के नुपुर चमक रहे हैं और जिन्होंने भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया तथा जिन से दिव्य ज्योति छिटक रही है जिनके मुख कमल से निकली हुई आदि कथा रूपी सुधा का मनुष्य सदा पान करता रहता है वे बद्रीवन में विहार करने वाले प्रणत जनों का ताप हरने में समर्थ भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करें उसे दोष मुक्त करें। एक समय की बात है ज्ञान शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी जो योगशास्त्र के सूर्य हैं सोनक जी से मिलने के लिए नैमिसारण्य में आए उन्हें आया देख मुनियों सहित सोनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने पाद्य आदि उपचारों से विधिवत उनकी पूजा की सोनक जी ने कहा साधु पुरुषों का सब और विचरण धन्य है क्योंकि वह गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने का है, हेतु कहा गया है मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं न भगवान। मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं आप कृपया इसका निवारण कीजिए श्री गर्ग जी कहते हैं ब्राह्मण भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है यह कहने सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं पहले की बात है मिथिलापुर में बहुलास्व नामक से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त शांत चित्त एवं अहंकार से रहे थे एक दिन मुनिवर नारद उतरकर उनके यहाँ देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा श्री जानकी जी बोले जनक जी बोले महामते जो भगवान अनादि प्रकृति से परे और सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा है वे शरीर कैसे धारण करते है जो सर्वत्र व्यापक है वह शरीर से परिचन्न कैसे हो सकता है यह मुझे बताने की कृपा करें नारद जी ने कहा गौ साधु देवता ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं अपनी अचिंत लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं उनका वह शरीर प्राकृत नहीं चिन्मय है जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं किंतु तो परमात्मा मोह से परे रहते हैं इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है श्री जनक जी ने पूछा मणिवर संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं यह मुझे बताने की कृपा करें श्री नारद जी बोले राजन व्यास आदि मुनियों ने अंश आवेश और ये छह प्रकार के अवतार बताए हैं इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है मरीची आदि अवतार ब्रह्मा आदि अवतार कपिल एवं कुर प्रभृति कलावतार और परशुराम आदि अवतार कहे गए हैं नृसिंह राम श्वेत दीपाधिपति हरि वैकुंठ यज्ञ और नरनारायण ये अवतार हैं एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार हैं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्यमात्र के अधिकार का पालन करते हैं वे ब्रह्मा आदि सत्य स्वरूप भगवान के अंश हैं जो उन अंशों के कार्यभार में हाथ बटाते हैं वे अंशांशावतार के नाम से विख्यात हैं परम बुद्धिमान धरेज भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतकरण में आविष्ट हो अभिष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं राजन ऐसे नानाविध अवतारों को आवेशावतार समझो जो प्रत्येक युग में प्रकट हो युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं भगवान के उन अवतारों को कला अवतार कहा गया है जहां चार व्यूह प्रगट हो जैसे श्री राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न एवं वासुदेव शंकरसन प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तथा जहां नौ रसों के अभिव्यक्ति देखी जाती हो एवं जहां बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो भगवान के उस अवतार को पूर्ण अवतार कहा गया है जिसके अपने तेज तेज में अन्य संपूर्ण विलीन हो जाते हैं भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम्प्रिय रूप में देखते हैं वही यह परिपूर्णतम अवतार है इन सभी लक्षणों से संपन्न स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही है दूसरा नहीं क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तमोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर हैं उन साक्षात सदानंदमय कृपा निधि गुणों के आकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ यह सुनकर राजा हर्ष में भर गए उनके शरीर में रोमांच हो आया वे प्रेम से विह्व हो गए और अष्टपूर्ण नेत्रों को पोछकर नारद पोज कर नारद जी सेथे व्यासाध्य तम स्वयं कला कपिल अंसाशस्तु मरीच्यादीरंसा ब्रह्मादा कलाकिल आवेशा भागवादय पूर्णों नृसीहो रामच तथा वैकुंठो नरनाम पिपूर्णतम साक्षा श्रीकृष्ण असंख्य ब्रह्मांड पति लोके धाम निराजते कार्याम कुवंत सुस्ताकर्ति तत्भारम क तेन्दता प्रभोह यगत विष्णु कार्यम्वा विर्गत नाव अवतारा विदिराजन्मती धर्म विज्ञाय कृत् यनरधीयत युगे युगे वर्तमान सोवता हेह चु्योंो भव्यंते चव अत वीरिया स तो पूर्ण प्रकथ्यते यस्र्वाण तेजासी विडीय स्वेजसी तम वदी परेशात्म पूर्णतम स्वयं लक्षणे पूर्णस्थक्षण यं पश्य पृथक प्रिथक पृथक भावना भी जनासों परिपूर्णतम स्वयं पिपूर्णतम साक्षा श्रीकृष्ण न्यम आगत कॉटिकार्यकार पूर्ण पुराण पुषोत्तमोत्तम परात्ज पुषपरे स्वयं सदानंदम कृपा गुणाकरम्यह राजा बहुलास ने पूछा महर्षि साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र सर्वव्यापी चिन्हय गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारिकापुरी में विराज रहे हैं इसका क्या कारण है ब्रह्मण उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर वृहत विशाल या ब्रह्मस्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए वहां मुनि साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों को भी करने की कृपा कीजिए मनुष्य जब तीर्थयात्रा तथा सौ जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फल स्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है तब वह भगवान श्री चंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है कब मैं भक्ति रस्ते से आर्द्रचित हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दासानुदास होंगा जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वे पर ब्रह्म परमात्मा आदि देव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे श्री कृष्णदास दास कदा भवे मन साध चि यो दुर्लभो देवरि परत्मा कथम गोचर आदि श्री बोले तुम धन्य हो हो भगवान श्री चंद्र के जन और उन परम प्रिय भक्त हो तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भक्त भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे ब्रह्मण देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण देव को याद करते रहते हैं अहो इस इस्लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण महात्मा का वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ